महाभारत द्वादशोध्याय दोनों सेनाओं का घोर युद्ध और भीमसेन के द्वारा छह धूर्ति का वध संजय उवाच ते से नोन्योन्यसाद्य प्रहिष्टा स्वरदीपे बृहत प्राते संजय कहते राजन उन दोनों सेनाओं के हाथी घोड़े और मनुष्य बहुत प्रसन्न थे देवताओं तथा असुर के समान प्रकाशित होने वाले वे दोनों विशाल सेनाएं परस्पर भिड़कर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगी संप्रहार चक्रदेम पापमा सुना तत्पश्चात भयंकर पराक्रमी रथी हाथी सवार घुड़सवार और पैदल सैनिक शरीर प्राण और पापों का विनाश करने वाले खोर प्रहार बड़े जोर जोर से करने लगे पूर्णचंद्रार्क पद्मान कांत भी समय उत्तम नृसिंहान नृसिहातर उम्र मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी वीरों ने विपक्षी पुरुष सिंहों के मस्तकों को काट काट कर उनके द्वारा धरती को पाटने लगे उनके वे मस्तक पूर्ण चंद्रमा और सूर्य के समान कांतमान तथा तो कमलों के समान सुगंधित थे अर्धचंद्र तथा तो छुरा प्रति पराप्यूतम युद्धताम अर्धचंद्र भल्ल छुरप्र खड पट्टीस और फरसों द्वारा भी युद्धाओं के मस्तक काटने लगे म ध्याजतायत बाहू भी बाहुअ पातिता रे जोधरण्सायुधांग राह हृष्ट पुष्ट और लंबी भुजाओं वाले वीरों ने हृष्ट पुष्ट और लंबी बाहों वाले योद्धाओं की बाहें पृथ्वी पर काट गिराई वे भुजाएं आयुधों और अंगदों से ही शोभा पा रही थी तय स्फूरत भीर मही भाती रक्तांगल तथा गरुणा प्रहित रुग्रही जिनके तलवे और उंगुलियाँ लाल रंग की थी उन तड़पती हुई भुजाओं से रणभूमि की वैसी ही शोभा हो रही थी मानो वहाँ गरुण के गिराए हुए भयंकर पंचमुख सर्व छपटा रहे हों विमानभ्यो यथा छी पुण्य स्वर्ग सदस तथा शत्रुओं द्वारा मारे गए वीर हाथी रथ और घोड़ों से उसी प्रकार गिर रहे थे जैसे स्वर्गवासी जीव पुण्य क्षीण होने पर वहां के विमानों से नीचे गिर पड़ते हैं गदाभिरन्दे गुर्वे भी पिघै मूसलैरपी पोथिता सतसह पेतुर्वीर आड़े अन्य सैकड़ों वीर बड़े बड़े वीरों द्वारा भारी गदाओं परिघों और मूसलों से कुचले जाकर रणभूमि में गिर रहे थे रथारथैर्मिता मत्ता मत दिपा दीपे साधु न साधु तस् पर उस भारी घमासान युद्ध में रथों ने रथों को मत डाला मत वाले हाथियों ने मदमत्त गजराजों को धरासाई कर दिया और घुड़सवारों ने घुड़सवारों को कुचल डाला रथई नथा ना गे स्वरारोहा पत्य भी अस्वारोहे पदाताश्च नि युद्ध रथियों द्वारा मारे गए पैदल मनुष्य हाथियों द्वारा कुचले गए रथ और रथी पैदलों द्वारा मारे गए घुड़सवार और घुड़सवारों द्वारा काल के गाल में भेजे गए पैदल सिपाही उसी युद्ध भूमि में सो रहे थे रथा स्व पते हो ना गयी रथा स्वत भी रथ पति दिपाश्चास रथी नर गजों और गजारोहियों ने रथियों घुड़सवारों और पैदलों को मार गिराया पैदलों ने रथियों, घुड़सवारों और हाथी सवारों को धरासाई कर दिया घुड़सवारों ने रथियों, पैदलों और गजारोहियों को मार डाला तथा रथियों ने भी पैदल मनुष्यों और गजारोहियों को मार गिराया रथा श्वे भर नरा, नरा कृतम पाड़ी पाद शैश्च रथैश्च कदनम हत पैदल घुड़सवार हाथी सवार तथा रथियों रत्यों ने रथियों घुड़सवारों हाथी सवारों और पैदलों का हाथों पैरों अस्त्र अस्त्रशस्त्रों एवं रथों द्वारा महान संहार कर डाला तथा तस्मिन् बले हूर मध्यपाने हते पिथ आसमान अभ्याय पार्थाब्रकोदर पुर इस प्रकार जब सूर्यीरों द्वारा वह सेना मारी जाने लगी और मारी गई तब कुंती के पुत्रों ने भीमसेन को आगे रखकर हम लोगों पर आक्रमण किया धृषदुम च च्रौपदेया प्रभद्रका सातकता नावि सैनिक सहता महता पाण्ड्याोलास केरला धृष्टुम शिखंडी द्रौपदी धृष्टुम्न शिखंडी द्रौपदी के पुत्र प्रभद्रक सात्यके चेकि द्राविड सैनिकों सहित महान व्यूह से घिरे हुए पांड्य चोल तथा केरल योद्धाओं ने धावा किया बूढ़ो रसका दीर्घ भुजा प्राथलोचना अपी रक्त दंतामात विक्रमा इन सबकी छाती चौड़ी और भुजाएं तथा आंखें बड़ी थी वे सबके सब ऊंचे कद के सब थे उन्होंने भांति भांति के शिरोभूषण एवं हार धारण किए थे उनके दांत लाल थे और वे मतवाले हाथी के समान पराक्रमी थे नाना विराग भस्मा गंध चूर्णाचूर्णता उन्होंने अनेक प्रकार के रंगीन वस्त्र पहन रखे थे और अपने अंगों में सुगंधित चूर्ण लगा रखा था उनकी कमर में तलवार बंधी थी वे हाथ में पास लिए हुए थे और हाथियों को भी रोक देने की शक्ति रखते थे समान मृत्यु राजन हस्ता राजन वे सभी सैनिक समान रूप से मृत्यु को वरण करने की प्रतिज्ञा करके एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते थे वे मस्तक पर मोर पंख धारण किए हुए थे उनके हाथों में धन शोभा पाता था उनके केश बहुत बड़े थे और वे प्रिय वचन बोलते थे अन्यान्न पैदल और घुड़सवार भी बड़े भयंकर पराक्रम थे अथा परे पुनः सूरा चेद के कयाह कारुषा कौशला कांच्या माघधाच्या तदनंतर पुनः दूसरे सूरवीर चेद पंचाल केक के कारुष कोशल कांची निवासी और माघ सैनिक भी हमें लोगों पर चढ़ आए तेसा रथा स्वागा प्रवराश्च्रपत्य नाना वाद्य धरे च हसंत च उनके रथ घोड़े और हाथी उत्तम कोट के थे पैदल सैनिक भी बड़े भयंकर थे वे नाना प्रकार के बाजे बजाने वालों के साथ हर्ष में भरकर नाचते कूदते और हंसते थे तस्य महतो तस् सैन्य से महतो महाम्र मध्योदी उस विशाल सेना के मध्य भाग में हाथी की पीठ पर बड़े बड़े महावतों से घिरकर बैठे हुए भीमसेन आपके सैनिकों की ओर बढ़े आ रहे थे स नाग प्रवरोग्रो विधिवत कल्पि बभ उदयाग्र भवन यथाभ्युदितास्करम उस अत्यंत भयंकर गजराज को विधिपूर्वक सजाया गया था वह सूर्योदय से युक्त उदयाचल के उच्चतम शिखर के समान सुशोभित होता था तस्वर वर रत्न विभूषित तारा व्याप्त नभस शारद उसका लोहे का बना हुआ उत्तम कवच श्रेष्ठ रत्नों से विभूषित होकर से भरे हुए कालीन आकाश के समान प्रकाशित हो रहा था। उस समय सुंदर मुकुट और आभूषणों से विभूषित हो हाथ में तोमर लेकर शरत काल के मध्यान्ह सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले भीमसेन अपने तेज से शत्रुओं को दग्ध करने लगे तम दृष्ट दुर्दुर आहवे दुद्राव प्रमणा प्रमण स्तरम उनके उस हाथी को दूर से ही देखकर हाथी पर ही बैठे हुए मामना छेम धुरती ने महामनस्पि भीमसेन को ललकारते हुए उन पर धावा किया तयोह तय संभवध युद्धम द्वीपयोरुग्ररूपयो यदीक्षया महापर्व तयोरिव जैसे वृक्षों से भरे हुए दो महान पर्वत दैवेक्षा से परस्पर टकरा रहे हो उसी प्रकार उन भयानक रूपधारी दोनों गजराजों में भारी युद्ध छिड़ गया संसक्त नागौत वीर उमर तो तर बलवत् सूर्य स्म्याम भैरभिवा जिनके हाथी एक दूसरे से उलझे हुए थे वे दोनों वीर छेमधुरते और भीमसेन सूर्य की किरणों के समान चमकीले तोमरों द्वारा एक दूसरे को बलपूर्वक विदीर्ण करते हुए जोर जोर से गरजने लगे व्यपसि तुनागाभ्या मंडला चेरतु प्रगृह चौभनुषि जघ्न तुर परस्परम फिर हाथियों द्वारा ही पीछे हटकर वे दोनों मंडलाकार विचरने और धनुष लेकर एक दूसरे पर बाणों का प्रहार करने लगे छेड़िताफोट तरव बाण शब्द तौ जनम हर्षय तौ चिंहनाद प्रचक्रतु वे गर्जने ताल ठोकने और बाणों के शब्द से चारों ओर के योद्धाओं को हर्ष प्रदान करते हुए सिंहनाथ कर रहे थे समुद्यतक्याम तौद्विपाभ्या कृतनावभ वातोदूत पताभ्या योद्धा ते महाबल वे दोनों महाबली और विद्वान योद्धा उन सूढ़ उठाए हुए दोनों हाथियों द्वारा युद्ध कर रहे थे उस समय उन हाथियों के ऊपर लगी हुई पताकाएं हवा के वेग से फहरा रही थी तावन्योन्या धन से नावि जैसे वर्षा काल के दो मेघ पानी बरसा रहे हो उसी प्रकार शक्ति और तोमरों की वर्षा से एक दूसरे के धनुष को काट कर वे दोनों ही परस्पर गर्जन सर्जन करने लगे छे मधुर तेदा भीम तोमरे न स्नान तिवे के न सीश्चाप्यपर धन उस समय तो छेम धुरती ने भीमसेन की छाती में बड़े वेग से एक तोमर धसा दिया फिर गर्जना करते हुए उसने उन्हें छह तोमर और मारे सभी तोमर हे रंगमा अस क्रोध दीप्त अपी सप्त सप्तम अपने शरीर में धते हुए उन तोमरों क्रोध से दीप्त शरीर वाले भीमसेन मेघो द्वारा सात घोड़ों वाले सूर्य के समान सुशुभ थे रहे थे ततो भास्कर वर्णाभ अंजो गतिमय स्मय सोमरम भीम प्रत्यमित्राज्य तब भीम से समान प्रकाशमान तथा सीधी गति से जाने वाले एक लोहमय तोमर को अपने शत्रु पर प्रयत्नपूर्वक छोड़ा तथा कुल उतमति चापमान सायक दस भे तोमरम भिताध पांडव यदेक कुतुल देश के राजा क्षेमधुर ने अपने धनुष को नवाकर दस सायकों से उस तोमर को काट डाला और साठ बाण मारकर धीम से इनको भी घायल कर दिया अथ कार मुख महाराजा भीम जलधन स्वनमोरभ्य नाग उन्नतन पांडव सर ही तत्पश्चात गर्जते हुए पांडुपुत्र भीमसेन ने मेघ गर्जना के समान गंभीर घोष करने वाले धनुष को लेकर अपने बाणों द्वारा शत्रु के हाथी को पीड़ित कर दिया सह सरो नागो भीमसे न सहयुगे गृहमाड़ो पिना वातो धूत युवा युद्ध स्थल में भीमसेन इनके बाण समूहों से पीड़ित हुआ वह गजराज हवा के उड़ाए हुए बादलों के समान रोकने पर भी वहां रुक न सका तम भीमो भीमराट महावातेम्भ जैसे आंधी के उड़ाए हुए मेघ के पीछे वायु प्रेरित दूसरा मेघ जा रहा हो उसी प्रकार भीमसेन का भयंकर गजराज क्षेमधुरति के उस हाथी का पीछा करने लगा प्रतापवान क्षेमधुर प्रताप वाहतम्भामसेन से कुंजन उस समय प्रतापी क्षेमधुरती ने अपने हाथी को किसी प्रकार रोककर सामने आते हुए भीमसेन के हाथी को बाणों से बिंध डाला तत साधु विसिष्टे न छे नाकमा मित्र इसके बाद अच्छी तरह छोड़े हुए झुकी हुई गाठ वाले छ नामक मानसी भीमसेन ने शत्रु के धनुष को काटकर उसके हाथी को पुनः अच्छी तरह पीड़ित किया ततः क्रुद्धो रण भीम क्षेम धुरती परभिनत जखान चाश्य दुर्दम नाराचह सर्वर्मसू तब क्षेम धुर्ति ने कुथो रणभूम्य भीमसेन को गहरी चोट पहुँचाई और अनेक नाराचों द्वारा उनके हाथी के संपूर्ण मर्म स्थानों में आघात किया सपपात महानागो भीमसेन से भारत पुरा नागस् पतनावुत सि महि भारत इससे भीमसेन का महान गजराज पृथ्वी पर गिर पड़ा उसके गिरने से पहले ही भीमसेन कूद कर भूमि पर खड़े हो गए तस्मोपि द्विरदम गोथ तस्मा प्रमथिता नागा क्षेम धुरीम अवप्लुत उद्यताया तम गदयाकोदर सपात हत सा अभि तो द्वीप तदन भीम ने भी अपनी गदा से क्षेमधुरती के हाथी को मार डाला फिर जब उस मरे हुए हाथी से कूद करती तलवार उठाए सामने आने लगा उस समय समयसेन ने उस पर भी गदा से प्रहार किया गदा की चोट खाकर उसके प्राण पखेड़ू उड़ गए और वह तलवार लिए हुए अपने हाथी के पास ही गिर पड़ा भद्र प्रभग्न मचलम सिंघो तो यथा तम हतम नृपतिम दृष्टवा कुलूता से नीजा भरतभ भर श्रेठ जैसे वज्र के आघात से टूट फूट कर गिरे हुए पर्वत के समीप वज्र का मारा हुआ सिंह गिरा हो उसी प्रकार उस हाथी के समीप सेमधुरती धरासाई हो रहे थे क्लूतों का यश बढ़ाने वाले राजा क्षेमधुरति को मारा गया देख आपकी सेना व्यथित होकर भागने लगी श्री महाभारती कर्णि क्षेमधुरति वधे द्वादशोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में क्षेमधुरति का वध विषय बारहवा अध्याय पूरा हुआ